प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा जीव के प्रारब्ध को संचित कर्म का कुछ अंश ही क्यों मानते हैं संपूर्ण संचित कर्म को ही प्रारब्ध क्यों नहीं मान सकते समाधान जीव ने बहुत कर्म संचित कर रखे हैं उन सभी का फल भोग एक साथ होना कैसे संभव होगा उनमें से कुछ कर्म स्वर्ग में ले जाने वाले हैं तो कुछ नरक में और कुछ पशु शरीर में ले जाने वाले हैं इसीलिए जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उन्हीं के अनुसार शरीर मिलता है उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं जैसे कहीं पर वर्षा होती है तो पृथ्वी में जितने बीज हैं वे एक साथ नहीं निकलते क्योंकि काल जिसको पकाकर रखता है वही निकालता है शेष पृथ्वी में ही पड़े रहते हैं और सड़ते भी नहीं हमने सुना है दक्षिण भारत में एक पहाड़ी है जहाँ एक विशेष प्रकार का फूल खिलता है वह जब खिलता है तो पूरा पहाड़ फूलों से ढक जाता है फिर जब सूख जाता है तो 11 वर्ष तक नहीं खिलता लेकिन वह बीच सड़ता नहीं है फिर बारहवें वर्ष में उग जाता है वह 11 वर्ष तक क्यों नहीं उगता इसी प्रकार शरीर को उत्पन्न करने वाले प्रारब्ध कर्म को भी समझना चाहिए जिज्ञासा सुना है पाप और पुण्य की समता होने पर मनुष्य शरीर मिलता है यदि मनुष्य शरीर में पाप पुण्य की समता को माने तो सभी मनुष्यों में विषमता क्यों दिखती है समाधान जीवों का शरीर दो प्रकार के कर्मों का ही फल है वे कर्म हैं धर्म और अधर्म धर्म का फल सुख भोग होता है तो अधर्म का दुख भोग धर्म की अधिकता है तो सुख भोगने के लिए देव शरीर मिल जाता है और अधर्म की अधिकता होने पर दुख भोग के लिए पशु वृक्ष इत्यादि शरीर अथवा नारकी शरीर मिलता है मनुष्य शरीर में दोनों का भोग है पर वह सभी में समान रूप से नहीं है जैसे किसी विद्यार्थी ने सौ में से चालीस अंक अर्जित किए तो भी उसे उत्तीर्ण मानते हैं और आठ साठ अंक अर्जित करने वाले को भी उत्तीर्ण मानते हैं देखिए दोनों छात्र उत्तीर्ण हैं फिर भी 60 अंक अर्जित करने वाले की अपेक्षा 40 अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी की गलतियां अधिक है दोनों के फल में समता होते हुए भी विषमता दिखाई दे रही है वैसे ही किसी में पुण्य ज़्यादा है तो किसी में पाप इसलिए समान रूप से मनुष्य शरीर होते हुए भी उसमें भोग होने वाले सुख दुख में विषमता हो सकती है जिज्ञासा सुना है उपदेश करते समय गुरु उच्च स्थान पर बैठता है और शिष्य नीचे स्थल पर परंतु कहीं कहीं आश्रमों में ऐसी व्यवस्था होती है कि गुरु का स्थान नीचे और शिष्यों का ऊपर होता है ऐसे में क्या शिष्यों को प्रत्यवाय पाप नहीं लगेगा समाधान ऊपर नीचे की बात नहीं है यह आश्रम की व्यवस्था है जहाँ जिसको बैठने को व्यवस्थित किया है वहाँ बैठना चाहिए हाँ आप अपने मन से ऊपर बैठेंगे तो प्रतिवाय के भागी होंगे रामचरित मानस में आता है प्रभु तरुतर उतर कपिडार पर भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे लेटते थे और बंदर वृक्षों की टहनियों पर ऐसे में उनका अनिष्ट तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता है एक बार मैं जयपुर से कहीं जा रहा था सांस में एक ब्रह्मचारी था ट्रेन में रिजर्वेशन करवा रखा था एक बर्थ ऊपर थी एक नीचे हमने ब्रह्मचारी से कहा देखो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मैं नीचे की बर्थ पर लेटूंगा, आप ऊपर जाए वह बोला यह कैसे हो सकता है सेवक ऊपर रहे और स्वामी नीचे इसलिए आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा देखिए उसकी क्या सोच है वह मेरी समस्या नहीं समझता है इस बात पर विचार नहीं करता कि मैं गुरु की बात को काट रहा हूं। उसे समझाओ तो समझ में भी नहीं आता इसलिए ऊपर नीचे समझ की बात है कर्मकांड इत्यादि में भी ब्राह्मण का स्थान अन्य वर्णों की अपेक्षा ऊंचा रहता है पर राजस्व यज्ञ में छत्री का स्थान ऊंचा रहता है और ब्राह्मण का नीचे वहां पर ऐसी व्यवस्था है क्योंकि वहाँ यज्ञ का मूल छत्री है ब्राह्मण नहीं इसलिए छतरी का स्थान ऊपर रहता है और ब्राह्मण का नीचे अतः जिसके लिए जहाँ जैसी व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार रहना चाहिए तब तो प्रतिवाय का भागी नहीं होगा